ुमान आप परार्थानुमान आरंभ करते हैं तत्र प्रतिज्ञा हेतु संधान प्रत्यामनात्मक प्रत्यामनात्मक वाक्य रूपम परार्थानुमान पहले प्राचीन आचार्यों के अनुसार बोल रहे हैं पांच वो वाला पार्थानुमान होता है हमने पढ़ा स्वार्थ हैुमान स्वार्थ अनुमान में पांच अवय होते हैं प्रतिज्ञा हेतु और उसको निगम दूसरे शब्दों में कहा जाता है प्रतिज्ञा ताला और हेतु बोलते हैं प्रयोग कर दिया प्रतिज्ञा अपदेश निदर्शन निदर्शन में दृष्टान अनुसंधान मन उपनय और प्रत्यान का मतलब निगमन ये पांच अवय है छोटे छोटे वाक्य हैं वो मिलकर एक महावाक्य माना जाता है ऐसा इसके इन पांच क्या कदम अवयव आवेव बोलते अवयवी रूपा एक महावाक्य महावाक्यपरार्थ अनुमान कहा जाता है जिसमें पांच छोटे छोटे अवयव है इनको इसी क्रम से क्यों कहा जाता तो है प्रश्न उठता है क्रम क्यों कहते हैं आकांक्षा क्रमेण लौक पद प्रवृत है क्योंकि ये जो पदों का प्रया वाक्यों का प्रवृत्ति होता है लोक में भी देखा गया आकांक्षा के अनुरूप कहा है बोलने वाला क्या अपनी विवक्षा है और तो क्या बोलना चाहता है और सुनने वालों का अपनी एक भावना रहती है उसको एक अंदाज करता हुआ वो किस तरीके से बोलेगा किस तरीके से प्रस्तुत करेगा क्रम से क्या क्या लेगा कैसे समझाएगा ये तो वक्ता के अधीन है लेकिन लोक में देखा गया है कि इसी आकांक्षा को मन में रखते हुए ही पदों की प्रवृत्ति वाक्यों की प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ है कि आकांक्षा थी को पहले लाने में कैसे शांत दूषण हो जिस चीज को सिद्ध करने जा रहे हो यदि वह अन्य प्रमाणों के द्वारा वहां सिद्ध है आपका अनुमान करने हो कर जाएगा ना इससे पहले हमका जो पर्वत हो वो अन्य प्रतिज्ञा साबित करने के लिए पर्वत में हमें वन्य अभी किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है अत्य सिद्ध साधन नहीं परिहार आकांक्षा प्रथमतः प्रतिज्ञा वचन सिद्ध साधना दोष को परिहार करने के लिए और जिस साध्य कौन करना चाह रहे हैं वो कहां सिद्ध करना चाह उस आश्रय का ज्ञान क्या आकांक्षा है आश्रय आकांक्षित सबसे सब पहले ही है कौन चीज को हम सिद्ध कर रहे हैं और वह उस जगह पर अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं है इतने बात को समझाने के लिए हमें प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करना पड़ता है तदनंतर में तो उसके अंतर क्या है यह बताना पड़ेगा आपके संसाधन से किस कारण के आधार पर आप साध्य को पक्ष में सिद्ध कर रहे हैं वाचक तो कथन होगा उसमें कारण, तो कारण सामान्य का पहले बोध हुआ यदि वहां कोई कार्य आप करने जा रहे हैं निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण होगा और वह कारण भी वही आश्रित होगा कि अन्यत्र कारण हो तो कार्य वहां कहा से दिखाई देगा कार्य कारण और नियम है एक कालस्थ इसलिए कहते तत्र तद आश्रित्पात क्योंकि वह हेतु तो उस अधिकरण में आशक्त होना चाहिए वह अशुद्ध है ठीक करो उसको तदाश्रित्व बना लेनाश्रय तद हो गया है तदाश्र क्योंकि वह हेतु तो भी उसी आधार में उसी पक्ष में पर्वत में आशक्त बताना होगा अभिक कार्य कारण वामान्य जिज्ञासकी विशेष जिज्ञास जब होगी तब हो यो यो दृष्टान कारण मात्र मात्र विशेष सत्यां आकांक्षा हित उसी कारण मात्र भी सिद्धि हो गई सावन कार्य उसका पक्ष सिद्ध कर रहे हैं कोई न कोई कारण जरूर होगा और वह कारण उसी पक्ष का पर्वत में आशित होना जरूरी है ये सामान्य नियम के विज्ञान हो गया अब वह विशेष कारण जानना चाहेंगे वन्य का वह कारण कौन सा है जिसके आग्रह पर्वत कर रहे हैं तब का तो हेतु कारण मात्र सिद्ध और विशेष जिज्ञाया इस आकांक्ष के विचार पर हम क्या करते हैं हेत्र मात्र से वचन हितुमात्र का ही वचन अभी पृष्ठांत नहीं ला रहे अभी हेतु मात्र का वचन हेतु तो सामान्य की कल्पना कर लिया फिर हेतु तो विशेष की आकांक्षा क्या परिज्ञासा का तो उस कारण का कार्य के साथ क्या संबंध है क्या स्वभाव इन दोनों के बीच में है कौन सा धर्म है जिसके दोनों का संबंध आप मान रहे हो नियत संबंध मान रहे हो निरुपायित संबंध मान रहे हो वह बताने के लिए व्याप्ति और था। व्याप्ति क्या है है और उस व्याप्ति को बताने के लिए तन निरूपणम उसका निरूपण करने के लिए क्या करेंगे आप तो निदर्शन वाक्य निदर्शन बने दृष्टान वाक्य देंगे यो यो धोवान स सवनमान यथा महानसम तदनतरम सर्ववाक्याम एक वाक्य उसके बाद में सकल वाक्यों की एक वाक्यता प्रतिपादन करने के लिए साध्य से निगमन निगमन बोला जाएगा जब जा व्याप्ति का वाक्य कहेंगे उसके बाद हम पक्षर का वाक्य कभी ऊपर का भी, भी प्रयोग करेंगे व्याप्ति के साथ साथ उपने का भी कथन हो जाएगा वन्य व्याप्त धूमवान अयम पर्वतः ये और नि क्या होगा पर्वतों दृष्टान दे रहे हैं को जा दूसरे में शब्दों अनित्य है। ये प्रतिज्ञा वाक्य है। शब्द कैसा है अनित्य के कर रहे हैं वेदांतिक बोलना है ना कुछ वेदांतिका है शब्दों नित्य वेदांतिकेगा यह शब्द लेकिन वहांकर्य जी शब्द को अनित्य ही मानते हैं शब्द अनित्य ही है शब्द का आधार एक ध्वनि विशेष होता है वह ध्वनि नित्य होता है ये में सिद्ध किया है। भी वहां से मुख्य वेदांत होता आचार्य शंकर खुद का मत जो है शब्द अनित्य ही, ही होता है नित्य नहीं होता कुछ वेदांत लोग नित्य मानते हैं मीमाशकों के समान शब्द कार्य यद कार्यम तद नित्य कार्यवाद ये तो अर्ध पदेशनवाक्यम तम यहाँ और उपने वाक्य क्या है अनुसंधानवाक्यक है उपने वक्यक कार्य शब्द मैं अव्य कार्यवाद अय शब्द अगवाप्य शब्द है संक्षेप लिखते देखो कार्य शब्द ये क्या है उपनेवाक्य जिसके क्या कहते हैं वैशिष्ट में अनुसंधान वाक्य अनुसंधान पहले व्याप्ति से जिसका संधान हुआ है उसका पुनः अनुसंधान किया गया में। के द्वारे हेतु का संधान कहा हुआ था दृष्टान में और उसी व्याप्ति के माध्यम से हेतु का संधान अनुसंधान किया जाता है पक्ष में इसलिए पहले निदर्शन बोल के इसका नाम अनुसंधान रख दिया अंत में तस्मात शब्दों ने शब्दों हो ये गया अब इनका लक्षण बता रहे हैं पक्ष वचन प्रतिज्ञा पक्ष का कथन करने का नाम प्रतिज्ञा केवल पक्ष का कथन करने का नाम नहीं लेना पर्वतः बोल दिया ये प्रतिज्ञा नहीं है पक्ष का मतलब क्या है संदिग्ध पक्ष संदेह विशिष्ट साध्य वाले का नाम पक्ष है वचन का नाम प्रतिज्ञा अर्थात पर्वतो वन्यमानवा पर्वतो वन्यमान नवा ये प्रतीक वाक्य बनता है हेतु वचनम अपदेश नाम हेतु अपदेश हेतु का वचन करना कार्य तो पहले यह प्रति कौन है शब्द वन इतिहा वर्तमान स्थल में और अपदेश वाक्य क्या है कार्य प्राप्त वचनम उदाहरण दृष्टान कथन उदाहरण है अथवा निदर्शन यदि कार्य तत्त अथा घट और दृष्टानवचना हेतुवचन पुपन दृष्टान वचन के जो पुनः वचन होता है उसका नाम उपनय होता है या उसका नाम अनुसंधान होता है <coughs> अर्थात अव्य कार्यबका शब्द अन्य व्याप कार्य शब्द अनुसंधान वाक्य उपन और अंत में उपनेय सहेतुकं और अंत में तार सेतु से सिद्ध किया गया जो साध्य विशिष्ट स्थल निश्चय है यहाँ पर निगम में इतना अंतर है प्रतिज्ञा स्थल में संशेधा निगमन में, में, संशे में निश्चय हो गया शब्दों अन्य कहता है चार से काम चलेगा, निगमन कोई चारा चाहत्य प्रतिज्ञा हुआ कार्यवाद हेतु यद कार्य तत्त नित्यम यथा घट और अनित शब्द है कितने से आदमी निश्चय कर लेगा शब्दो नित्य ही निश्चय हो जाएगा पूर्व पक्षी कहता है न न। कुछ लोगों का जरूरत नहीं है विशिष्ट अर्थ को पुनर्वृक्ति मात्र निगम कहते हो उसे तो कोई पुनर्ष आ जाए एक तरह से पहले व्यापारिकब्दो नित्य प्रतिज्ञा में ग्रंथ में भी शब्दो नृत्य बोला तो एक तरह से पुनर्वृत्ति दोष हो जाएगी दोबारा क्यों बोल रहे हो आप न दूषण कहते हैं पुनरुक्ति यहाँ पर दोष नहीं है निगम का पुनर्कथन करने से निगम का कथन करने से कोई दोष नहीं होता क्यों नहीं होगा अन्यथा हित तो मात्र प्रयोग से नहीं तो फिर की भी क्या जरूरत है प्रतिज्ञा उदाहरण उपनय इनकी भी क्या जरूरत है तो बोल दो क्योंकि प्रश्न पहले जो उठाया था ना प्रमाण संबंधी प्रश्न है और प्रमाण क्या होता है हमेशा लिंग ही प्रमाण है अनुमति करना अनुमान अनुमान लिंगम में तो शास्त्रार्थ में क्या होता है आपने क्या शब्द नहीं कह दिया अगला क्या पूछेगा कथम बोलेगा जो कार्य तो आप कथम पांचवे बोलने क्या जरूरत आपको शाकरार्थ हुआ शब्द के बारे में किसने बोला शब्दों नित्य आसमाक मत तो अगला प्रश्न पूछेगा कतम कार्यवात वस्तु लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे पहले उसके अनुवाद करेंगे शब्दों नित्य नवा प्रेंगे फिर कार्यत् हेतु देंगे फिर उसकी व्याप्ति सिद्ध करेंगे यद यदि कार्यम तद अनित्यम धाग रहा फिर उसके उपने बनाएंगे बनाते बनाते जैसे इतना बनाना पड़ा यदि केवल आपको पांच वाक्य बोलने की कोई जरूरत नहीं है फिर भी आप जो है प्रक्रिया आकांक्षा के आधार पर अब शांत दोष निवारण करने के लिए पांच वाक्य बोलते हो आप चार को मान ही रहे ना अगला भी जो निगमन का खंडन कर रहा है चार तो मान रहा है, तो तो है तो तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं और जब तुम तो आकांक्षा शांत नहीं होगा तब तक आपको जवाब देते जाना है गौरव प्रशोधन आप देखते ही है अभी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई नारद जी को और पूछता है इससे और आगे क्या इससे और आगे क्या इससे और आगे क्या जन्म किया गया संवाद देखो सब है भी आ गया तो, तो चिंतन किया फिर लौट आया तो गया तो फिर करो फिर करो ये जब तक पूरी आकांक्षा शांत नहीं होता जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है उस ज्ञान में निर्दोष स्थापित नहीं होता अनुभव में नहीं आता तब तक तो आकांक्षा अपनी रहेगी इससे कुछ और होगा इसे कुछ कमी दिखाई देगा इसको जुकाम हो जाता है तो आत्मा को जुकाम हो जाएगा यही आत्मा है मानना आत्मा को जुकाम हो जाता है इसको खांसी हो तो आत्मा को खांसी हो गया मानना पड़ेगा ये बीमार होगा तो आत्मा बीमार हो गया मरेगा तो आता मर गया बोलना पड़ेगा हर ठीक नहीं बोला ने फिर लौटा प्रजापति के पास इस तरीके सपन उसने दोष दिखा दिया शरीर को आत्मा मानने में उस ज्ञान से क्या हो गया शरीर आत्मा एक दसमिति हुई आत्मा, उस उसने। चेतन चेतन चेतन किया उसने बीमारियां तो फिर उस ज्ञान में आकांक्षा पूरी नहीं हुई ना अब और आकांक्षा बढ़ गई उल्टा इस तरह हाँ से यहां पर आकांक्षा के अधीन वाक्य प्रवृत्ति कहने के कारण सेवत काल पर आकांक्षा शांत नहीं होता तवत काल पर आपको वाक्य प्रक्रम पड़े चार हो पांच हो जितना भी संख्या नहीं है। तीन प्रयोग कर रहे हैं कि चार कर यहां संख्या का महत्व महत तो नहीं है आकांक्षा काम करो हमें कोई आपत्ति नहीं है आपके आकांक्षा शांत होने के ऊपर निर्भर है क्योंकि आपके लिए प्रयोग किया जाए प्रार्था अनुमान है इसका नाम प्रार्था अनुमान है दूसरे को अर्थ बने विषय को बोध कराने के लिए प्रयुक्त अनुमान है इसका नाम प्रार्थना स्वयं अनुभूय पर बुद्धि है ना दूसरे को बोध कराने के लिए परम प्रति दूसरों के प्रति बोध होता है यदि दूसरे को यदि तीन वाक्य से आकांक्षा शांत हो जाता है किसका चार से होता है किसका पांच से होता है ठीक है पांच वाक्य प्रयोग कर दिया गया पांच से ही शांत होने को देखा गया इसलिए कहते कि देखो कि हमारे यहाँ अन्य तो तो तो तो काम चल जाता क्या जरूरत की भी विदुषाम विशिष्टार्थ से अर्थात प्रवृत्ति है की विद्वान लोग हैं वो तो आपने एक संकेत कर दो सुकर्द सुगंध अर्थ नहीं लेंगे तो उनके तो कमाल ये बुद्धि है तो विशिष्टार्थ से अर्थाद अर्थत ही वो अपने आप सब कुछ कल्पना कर लेंगे ग्रहण कर लेंगे क्या बोलना चाह रहा है नहीं तो आप शुरू करेंगे वो अगला तैयार करे तो है कहाँ बोलने जा रहा है क्या बोलने जब समझ लेंगे सारे और अपना उत्तर तैयार कर लेते शास्त्रार्थ फूर्ति न हो इतनी शास्त्रार्थ क्या करेगा पुस्तक देखेगा उसे क्या जवाब दिया जाए विद्वान है शास्त्रार्थ में बैठा हुआ है आपने मात्र से सारा उसको हो हेतु निश्चय कराने के लिए पांच अवयों का प्रयोग किया जाता है लेकिन यहाँ पर भाग्य बागेश्वर आचार्य जी कहते कि नहीं दो अवयवों से भी काम चल जाए प्रश्न है कथन यह प्रतिक्रिया जरूरत ही नहीं प्रतिक्रिया आपको अलग बोलने की जरूरत नहीं है चल रहा है विचार तो से जो आरंभिक उपक्रम है वही प्रतिक्रिया वाक्य अलग से कथन करने की जरूरत नहीं है जो तुम बोल रहे हो उसमें क्या प्रमाण है और उस प्रमाण संबंधित प्रश्न के जवाब में दो वाक्य प्रयोग करना बहुत है जिसमें हेतु विद्यमान वैसे दो वाक्य कौन है वो निदर्शन और उपनय दृष्टांत और इन दोनों में हेतु है ना उपनय में, में, में आयम पर्वत पर्वत बोलोगे पर्वत और हेतु का संबंध निश्चय हो गया और हेतु और शादी का संबंध दृष्टान तो और उपन वाक्य दो वाक्य से सही परार्थन का काम चल जाता है पांच की जरूरत नहीं है ऐसे कहना है। वाद्य बागेश्वर आचार्य का कहना वयं अवय वयं अवयवाद्याम साधन अनुपयुक्त तो वचन से अधिक वाद्य बागेश्वर हम जो है कहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं कि प्राचीन आचार्य लोग पांच पांच क्यों मान रहे हैं वेदांती भी तीन मानता है मीमांस भी तीन मानते हैं हम ये नहीं समझ में आता है, क्यों ये मानते क्या जरूरत है पुनरुक्त्या कोई दोष या नहीं होता है इसे कोई जरूरत नहीं है क्यों साधन अनुपयुक्त वचनस्य से अधिकतर है क्योंकि अभीष्ट अर्थ के साधन प्रयोग में अनुपयुक्त वाक्यों का प्रयोग कर देना व्यर्थ ही हो प्रयास होता है युक्ति संगत नहीं गया साधन के बारे आपने जो घोषणा किया शब्द हमारे मत मानित है वो पूछ किस प्रमाण से इस बात को सिद्ध कर रहे हो तो प्रमाण संबंधी प्रश्न के नाते प्रमाण संबंधी वाक्य ही प्रयोग होना चाहिए जब उसके उपयोग हो उतनी ही प्रयोग बाकी बोलने कोई जरूरत नहीं इसलिए प्रतिज्ञा और निगमों तो का अपने आप खत्म हो गया जिसमें हेतु है तो ही नहीं ऐसे वाक्य प्रयोग क्या पाएगा और केवल हेतु वाक्य भी ना तो वो भी क्यों सब का संबंध नहीं बोल हो रहा है वो भी उपयोगी नहीं है इसे हमारे दो ही वाक्य दृष्टांत और प्रतिवादी साधन किम प्रमाणमिति समझा रहे क्योंकि प्रतिवादी ने शास्त्रार्थ में प्रतिवादी ने क्या किया आपकी घोषणा के ऊपर साधन संबंधित जिज्ञासा को किया क्या प्रश्न डाला उसने किम प्रमाणम ंग विशिष्ट साधन तावत देवक्तव्य जितने अवयवों से युक्त अवयुक्त साधन जिसके द्वारा आपकी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि हो सके उतनी ही वाक्य का प्रयोग करना चाहिए उससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं बल्कि शास्त्रार्थ में तो यह कमाल होना होता है आप जितने कम शब्द प्रयोग करें उतनी आपका लाभ जितना ज्यादा बोलेंगे उसे कहीं दोष पकड़ में आ जाएगा पकड़ फंस जाओगे क्या शास्त्र में कुशलता होनी चाहिए जवाब जब दें देखिए आपकी जो सवाल भी जो पूछे स्तर से हो कई बार होने सवाल जो पूछा सवाल में जवाब रहता है क्या फायदा सवाल पूछने खुद मूर्ख बनने वाली बात है ऐसे सवाल पूछा जिसके जवाब उसी में बैठा हुआ हो इसीलिए कहते हैं कि भाई प्रश्न भी पूछना हो या जवाब भी देना शास्त्रार्थ कुशलता यही है न्यूनतम शब्द का प्रयोग करे और वाद को सिद्ध कर दे यही वकीलों का काम भी कोर्ट में क्या होता है ज्यादा बढ़कर बोलेगा तो अगला कमजोरी पकड़ लेगा बोलना कम है और वाद को सिद्ध कर देना इसे के अंदर पांच वाक प्रयोग की जरूरत नहीं है जिस प्रश्न को पूछा है पूर्व प्रतिवादी ने उतनी बात की सिद्धि यदि हम दो अंग वाक्य से हो कर सकते हैं तो ही प्रयोग करें तवत अंग विशिष्ट साधन जिज्ञासा का प्रसन्न करने के लिए उतनी ही अंगों का प्रश्न करना चाहिए दावत वक्तव्य जितने से जो साध की सिद्धि हो साधन करने उपयोगी हो उतने ही बोलना चाहिए अंगे इसलिए हमारे मत में अंग है दो ही होना चाहिए तीन या पांच नहीं होना चाहिए व्याप्त पक्ष धर्म कौन है वो पहला वाला है जिसमें व्याप्ति हो और दूसरा वाला है पक्ष धर्मता सिद्ध हो व्याप्ती दृष्टान है इसमें हमें जिस साध्य को सिद्ध करने जा रहे उस साध्य का जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं उससे तो संबंध निश्चय हो गया और संबंध का निश्चय स्थल भी ज्ञात हो गया अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहा आप तो आक्षेप करते हो हो सकता है मानस में धूम और वन्नी हो साथ में इन पर्वत में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है तब उस धूम को पर्वत में, में स्थापित करना है व्यापक धूम वाले पर्वत है तो अपने आपसे वन्य वाला भी पर्वत है जब वहां व्याप्ती है तो व्यापक तो जरूर रहेगा उससे बोलने की क्या जरूरत है किसी कहना है दो वाक्य से ही सारा काम चल सकता है तीन या पांच मानने की कोई जरूरत नहीं है नहीं तथो तो अधिकम प्रवृत्ति अंगम और इसे अधिक आप बोल भी दोगे मान लो उससे साध्य के सिद्ध करने में क्या उपयोग हुआ उस धूम को कोई विशेष बल मिल रहा है क्या उस धूम ने जो वन्नी को सिद्ध कर रहा है उस वन्नी सिद्धि में धूम को अधिक वाक्य का प्रयोग करने से विशेष बल मिल जाता है क्या उसकी प्रवृत्ति में कोई उपयोगी नहीं है नहीं ततो अधिकं प्रवृत्ति अंगम भवती लेकिन प्रश्न उठता है वह हम लोगों का एक सामान्य सिद्धांत है तार्किकों का कि कोई भी हेतु पांच दोष से मुक्त होना चाहिए तभी हम उसको सद मानेंगे क्या क्या होना चाहिए नंबर एक पक्ष वृत्ति होनी चाहिए नंबर दो सपक्ष वृत्ति होना चाहिए इन विपक्ष व्यावृत्ति होनी चाहिए चार असत प्रतिपक्ष तत्व होना चाहिए और पांचवा अबाधि होना चाहिए पांच स्वरूपयुक्त नीचे दिया देखिए पक्ष, पक्ष सत्व कोष्ठक में ब्रैकेट पूर्व प्रश्न में पक्ष सत्व सपक्ष सत्व विपक्ष असत्व असत प्रतिपक्ष तत्व और अबाधि इन पांच अर्थताओं की सिद्धि परम आवश्यक है नहीं तो उसे क्या दोष आएंगे बाध और हो जाता है। क्रम से इन दोषों का निवारण करने के लिए पांच पांचों से युक्त मानना पड़ेगा हितों को पांचों के अभाव को करने के लिए पांच डाखीट का प्रयोग करना पड़ेगा कहना है चीजों सिर्फ पांच गुण वाला होता हेतु पक्ष में होना एक गुण है उसका दूसरा सपक्ष में होना तीसरा विपक्ष में ना होना तीसरा सत प्रतिपक्ष का ना होना चौथा और पांचवा होना पांच ये पांच में यदि मान लो पक्ष में नहीं है तो असिधि दोष हो गया सपक्ष में नहीं है तो रुद्र दोष हो गया विपक्ष में रह गया तो अनेकांतिक हो गया नहीं है का मतलब क्या सतप्रतिपक्षित है नहीं का मतलब है। इस तरह से विपरीत में दोष हो जाता है अतएव कोई भी हेतु सदु बनाने के लिए ये पांच दोषों से मुक्त करना है मतलब पांच धर्मों से उपन्न करना है उसके लिए मुझे पांच वकी प्रयोग करना पड़ता है ऐसा किसी ने तब उसकी जवाब दे रहे सीधे को बोलने और क्या रह जाता है, है। क्योंकि हमारे अनुसार कालात्यापिष्ट अनेक अंतर्भाव कालात्यापदिष्ट को हम अनेकान्तिक में हैं कर दूंगे विपक्ष में सब ना साध्य भावाधिकरण में होना विपक्ष क्या है साध्य भाव अधिकरण उसमें होना और कालात्व क्या होता है दोष अनुष्ण अनुष्ण द्रव्य जल बना दिया साध्य अभाव क्या है उष्णत्व उस उसका कौन है तो बैठा कि नहीं बैठा जितने भी बाधित स्थ है उसको बाल करके आप अलग फालतू किना रहे हैं बाधित को पांचवा दोष है ही नहीं उसको आप मंत्र अनेको और सतप्रतिपक्ष आप कहते हो इसको भी मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सत्पक्षा क्या है एक अनुमान का जो साध्य है उसके अभाव को सिद्ध करता है दूसरा हेतु जैसे आपने कहा शब्दों अनिद्या दूसरे ने कहा नहीं नहीं शब्दों नित्य श्रावण ऐसे बना दे किसी ने अभी तो गलत है।, है।, है? है तो है, है? श्रावण तो गलत हेतु है वो दृष्टांत शब्दत्व जाति क्या है श्रावण इंद्र का विषय है वो नित्य या नहीं अरे शब्द भी नित्य श्रावण जाति को दृष्टांत बना देंगे का विषय शब्द जाति तत्व गत्व जाति जातिया क्या है नित्य शरण्पत तो तो इसको सतप्रत का कहना है, है सतप्रत को अनुमान होता ही नहीं कोई है वो क्योंकि संबंधो व्याप्ती है और जिसमें एकत्रस्पर एक स्थल में मान लो पर्वत में या तो वन सिद्ध होगा तो बनने भाव होगा, दोनों का क्या है? क्योंकि दोनों क्या होते हैं परस्पर विरोधी परस्पर विरोधी दो ये तो हो नहीं सकता <coughs> करते क्या है पक्ष दोनों में होता है। नित्या पक्ष क्या है शब्द ही तो है या तो नित्य होगा तो अनित होगा दोनों अनुमान एक ही अनुमान सही है दूसरा तो सही है ही नहीं ऐसी स्थिति में इसे दोष की माना जाए निरुपाधिक अनुमान द्वयस्य च द्वय से कि निरुपाधिक अनुमान द्वय एक अधिकरण में एक विषय को लेकर के हो नहीं सकता है संभवे वा और यदि माला ला जड़ी संभावना दिखाओगे तो वस्तु नो द्वत्मक निवारित फिर वस्तु को दूर वाला माना पड़ जाए भाव व्यापक ऐसे कौन निवारण कर पाएगा निरुपाधिकाध्य परितग स्वभाव प्रत्यागर इसको कई बार बोल चुके हैं और निरपादिक स्वभाव का निरपादिक संबंध को त्याग कर दोगे तो साध्य साधिक करना दोष हो जाएगा रूप द्व इसलिए पर स्वरूप दो ही सत्य चीज नहीं रहा इसलिए असत प्रतिपक्ष करने का हमें कोई वाक्य का प्रयोग करने की जरूरत नहीं बाधित नाम का चीज भी नहीं रहा आप तो अबादित सिद्ध करने के लिए हमें कोई वाक्य प्रयोग की जरूरत नहीं रही बाकी तीन आपके दोष कौन असिद्धि वृद्ध और इन तीनों का जवाब ये दो वाक्य से हो सकता है क्योंकि दृष्टांत वाक्य ने क्या कर दिया सपक्ष सत्य तो सिद्ध कर दिया सपक्ष सत्य सिद्ध कर दिया है और क्योंकि यो योदा मानसम बोलोगे मानसिक बता दिया आपने अरे सपक्ष सिद्ध हो गया मैंने वृद्ध और पक्ष सब तब बंदी भी आपके दुआ पर्वत बोल के अपने पक्ष सत्व कर दिया धूम कहा है पर्वत में है पक्ष सत्व कर दिया का मतलब क्या अतिथि दोष नहीं रहा जब पक्ष सत्व है सफल सत्व भी है और विपक्ष सत्व की स्थिति बोलने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए यदि पक्ष में ना होता सपक्ष में ना होता तब संभावना विपक्ष में होता हो जब पक्ष सब दोनों जगह है विपक्ष में है ये कहने की जरूरत नहीं अतएव कहते हैं दो वाक्य किसे ही इन तीनों दोषों का निवृत्ति हो सकता है अतएव दो ही रूप मानना चाहिए का की जरूरत नहीं है उसका तो प्रतिपादन करने के लिए वचन द्वय ही कहना चाहिए हेतो तो पक्षधरदावचन न विशिष्ट वाचना ते है पक्षधरदा वचन कर पर्वत कह दिया उतरे से ही वर्ण्य पर्वत भी सिद्ध हो जाएगा के द्वारा ही विशिष्ट विशिष्ट वाचना द्वारा ही पर्वत की हो जाएगी इसलिए दो वाक्य काफी कार्य तदनितम य दृष्टान वाक्य और अन्यत्व्यापी कार्यस्थ शब्द के और मुझे भी बोल सकते हो आप इसको तरीके से भी नित्यम अकार्यम तथा जो अनित्य नहीं है नित्य है है वो कैसा होता है? वो कार्य भी नहीं होता जैसे आकाश कार्य शब्द ही नहीं और एक शब्द कैसा है कार्य वाला है इसलिए नित्य नहीं है इसे दो अर्थात अनित्य है इस तरह से व्यतिरिक्त में अनुमान में भी आप दो वाक्य प्रयोग करेंगे तो भी काम चल जाता है तस्मार अवय द्वय एवं इसलिए अवय का ही प्रयोग होना चाहिए एक और बड़ा बात कहने जा रहे हैं यहां पर और इस बात को वेदांत के शिक्षु ने पूरा समर्थन दिया है मान का के सारे बातों खंडन करते हैं शिक्षुचार्य इसका ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। दो से काम चलेगा तो तो का वो तीन प्रकार का हित मानते हैं अनवयी केवल अनवयी मानते केवल वित्रेय की और अन्वय के नाम को जिस मानते हैं अब कहते हैं ये सब बोलने की जरूरत नहीं हम सीधे सीधे कहेंगे अनवय वित्रय की बस दो काम से, से काम चलेगा और सिर्फ केवल विशेषण देने की जरूरत नहीं केवल केवल अनुवयी बोलने की जरूरत नहीं केवल दो अनुद्रे से काम चलेगा अनवयी अनुमान और के अनुमान दो प्रकार का होता है और अन्य वितरय के नाम का तीसरा मानने की कोई जरूरत नहीं है अनुय वितरय अनुमिति सिद्ध हो समुद्र से हित्व प्रमाणा भाव क्योंकि दोनों की जरूरत दोनों का किसी भी एक तरीके से जब वस्तु सिद्ध हो जाता है तो दूसरा बोलने की जरूरत नहीं है। किसी बात को मैं कर सकता हूं तो का नहीं है। और जिस जिस वस्तु को कर रहे हैं उसको रहे हैं क्या है इतना ही होता है हम लोग दोनों करते हैं कथित वस्तु को वितरित मुख से कहा जाता है अन्य था ऐसे बोलोगे ना यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसे कर करके पूर्वक तो पूर्वोत्तर क्या हम कर रहे हैं दृढ़ कर रहे इसे हमेशा अनवय से सिद्ध जो हो जाए उसको व्यतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है व्यति से जो सिद्ध हो जाए उसको अनवेक्षित करने की जरूरत नहीं है अधिक एक ही से काम चल सकता अनुमान में या तो अनवय या तो व्यतिवय नाम को दो प्रकार के लिंग मानना चाहिए अनव्यति नाम को तीसरे लिंग को मानने की जरूरत नहीं भाग तक कोई को मानने की जरूरत नहीं कि उभयता सिद्धि क्या अपेक्षा नहीं है एक तरीके से दो जाएगा तो काम चल गया ज्ञानी ही तो कराना है हमें चाहे मुख्य कराओ चवित कराओ ऐसा कोई चीज नहीं है तो वस्तु या तत्व जिसके दोनों की जरूरत पड़ता हो तभी समझ में आती हो ऐसी बात कोई वस्तु है नहीं संसार अन्वय प्रयोग करने से सिद्ध नहीं होता है वितरक करने से भी सिद्ध नहीं होता और अनव्य दोनों का प्रयोग करने से सिद्ध होता हो ऐसा कोई तत्व ही नहीं है अतः अतएव अन्वय मात्र से भी सिद्ध हो सकता है अथवा व्यतिरिक मात्र से सिद्ध होता है जो सीन्द्रिक पदार्थ हैं, उनमें अन्वय सिद्ध हो जाएगा और अतेंद्रिक पदार्थ है उनको व्यतिरिक्त से सिद्ध करना और कोई रास्ता नहीं रह जाती इसे अनवय मानना जरूरी है व्यतिरिक्त मानना जरूरी है वो मानने की कोई इज्जत नहीं है प्रमाणा भाव समुचित समझे दोनों मिल करके साथ करते हो ऐसा को मानने में कोई प्रमाण नहीं है जनित अनुमिति का लक्षण कर रहे करो अविनाभाव से जनित परोक्ष जो अनुभव है, जो है। पर्वत वर्णी परोक्ष अनुभव है अपरोक्ष अनुमिति कहा रहे क्या हो इसे कहते हैं अविनाव व्याप्ति व्याप्ति से जनित जो परोक्ष है उसे अनुमिति अनुमिति लक्षण। को सिद्ध करने वाले साधन का नाम अनुमान, उसके तो वस्तु का नाम अनुमान। और ऐसे लक्षणों से रहित जो होगा तहितम तत्सद में अनुमान की सदृश है लेकिन अनुमान के लक्षण में नहीं जाता है ऐसे का नाम अनुमाना भासम अथवा हित्ताभाषम किसी को अनुमानाभास कहते हैं अथवा हित्ताभाष भी कहते हैं